वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रयापर्ण तीर्थ पर पहुँचे उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मसाल लिए चल रहे थे उस तीर्थ के पास पक्ष एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला अजय दिन के अंत में जब लालिमा मई संध्या होती है उसके बाद अस्सी लव चालीस निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में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 सभी के लिए रात दिन गंगा मैया का द्वार खुला है यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति संपन्न हैं बिना समय के भी तुम्हें पीस सकते हैं कमज़ोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श न करें यह नहीं हो सकता अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरी, जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए अर्जुन ने अपनी मसाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए अर्जुन ने कहा अरे गंधर्व अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता ले मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता दिव्य अस्त्र चलाता हूँ यह आग्ने यास्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को भरद्वाज ने अग्निवेश को अग्निवेश ने मेरे गुरु को द्रोणाचार्य को और उन्होंने मुझे दिया है ले संभाल ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़ा चित्ररथ रथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया वह अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया रथ से कूदकर कर के बल लुढ़कने लगा अर्जुन ने झपटकर उसके केस पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए गंधर्व पत्नी कुंभी नशी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दे अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा गंधर्व शोक न करो जाओ तुम्हारी जान बच गई कुरराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं गंधर्व ने कहा मैं हार गया इसलिए अपना अंगारपर्ण नाम छोड़े देता हूँ यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ मैं आ से दग्धरथ हो गया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 वह इसका अधिकारी है परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले सौ सौ घोड़े देता हूँ वे चाहते ही आ जाते हैं चाहते ही चाहे जहाँ चले जाते और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं अर्जुन ने कहा गंधर्व राज मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता गंधर्व बोला जब सतपुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है मैं आपको प्रेमवश या भेंट करता हूं आज भी मुझे आगने अस्त्र दीजिए अर्जुन ने कहा मित्र यह बात ठीक है हमारी मैत्री अनंत हो तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया गंधर्व ने कहा न आप लोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्थ हवन भी करते हैं आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं इसी से मैंने आक्रमण किया है आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है नारद आदि ने आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है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 कोई ब्रह्मचरिहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता ब्रह्मचरियहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चला चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर रहती है तप्तिनंदन मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्री पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है तप्ति नंदन बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती इसलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है